जैसे ही विक्रांत ने अपने मन में उठ रहे ख्याल के बारे में हर्षित और अनुष्का को बताया हर्षित ने तुरंत ही अपना लैपटॉप बाहर निकाला और फिर उसमें कुछ सर्च करने लगा तकरीबन पांच मिनट तक सर्च करने के बाद उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा मैंने अभी चेक किया है फिल्म क्रू के दो लोग त्रिवेंद्रम से थे क्या बात कर रहे सच में विक्रांत शॉक्ड रह गए ये सुनकर विक्रांत के साथ ही अनुष्का भी अब आक रहेगी प्रसाद और नौशाद हर्षित ने जवाब दिया प्रसाद का घर यहाँ त्रिवेंद्रम से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर है जबकि नौशाद तो लोकल यहीं का है उसका घर त्रिवेंद्रम में ही है विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा नौशाद फिल्म का स्क्रिप्ट राइटर था लाइट हाउस फिल्म उसी की लिखी कहानी पर बन रही थी और ये स्टोरी भी त्रिवेंद्रम की ही है ऐसे में मुझे नहीं लगता की उसका रियल घटना से कुछ कनेक्शन हो सकता है हर्षित ने फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा लेकिन नौशाद तो अब मर चुका है अगर उसने सारा मर्डर किया है तो फिर भला वो खुद कैसे मर सकता है अनुष्का भी काफी हैरत में थी अचानक से विक्रांत का आश्चर्य में मुंह खुला का खुला रह गया उसने बेहद एक्साइटेड होते हुए कहा मुझे तो लग रहा है कि हमें एक एक विक्टिम की आइडेंटिटी डिटेल में चेक करनी पड़ेगी खासतौर पर नौशाद और प्रसाद की आइडेंटिटी ये दोनों लोग यही त्रिवेंद्रम के रहने वाले थे और इसमें से एक को जलाकर मारा गया था और दूसरे को पत्थर से मारा गया था हमें सबसे पहले तो इन दोनों की डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करना होगा सच में हम लोगों को जो डेड बॉडी मिली है वो इन्हीं लोगों की है या किसी और की है हर्षित ने फिर अनुष्का की बातों से सहमति जताते हुए अपना सिर हिलाया और कहा लेकिन यार कोई अपनी मौत का नाटक कैसे कर सकता है आज टेक्नोलॉजी इतनी आ चुकी है कोई खुद को झूठा ही मरा हुआ भला कैसे दिखा सकता है मुझे तो अभी भी यही लग रहा है कि नौशाद का इन सब चीजों से कुछ लेना देना नहीं है अनुष्का ने अपना सिर हिलाते हुए कहा नौशाद ने ही ये फिल्म प्रोजेक्ट शुरू किया था उसने ही स्टोरी लिख के दी अब अगर नौशाद इस कहानी को दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता था तो भला वो इस पर फिल्म क्यों बनाता कोई वजह ही नहीं थी और भी बहुत सारी चीजें है जिससे मुझे लग रहा है कि नौशाद किसी भी कीमत पर मर्डरर नहीं हो सकता अब कुछ भी हो हमें इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा सारी बात को एक तरफ करने के बाद विक्रांत ने सभी को टास्क देना शुरू कर दिया अनुष्का तुम्हें वापस वर्कला जाने की जरूरत नहीं है बल्कि तुम यहीं त्रिवेंद्रम में ही रहो और यहाँ से तुम पता लगाने की कोशिश करो की यहाँ पर क्या इंसिडेंट हुआ था ओके अनुष्का ने भी सहमति जता दी अच्छा अगर टाइम मिले तो ये भी इन्वेस्टिगेट करो कि प्रसाद और नौशाद की यहाँ त्रिवेंद्र में क्या हिस्ट्री रही है और ये भी पता लगाओ कि कहीं इन लोगों का कोई कनेक्शन उन तीन लोगों से तो नहीं है जिसके साथ रियल इंसिडेंट हुआ था उसने आगे कहा अनुष्का ने फिर सहमति जताते हुए कहा मुझे तो लग रहा है की हमें इस इन्वेस्टिगेशन में दयाकर को भी इंक्लूड कर लेना चाहिए क्या पता उसका भी रियल इंसिडेंट से कुछ कनेक्शन हो ओके विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए हर्षित से कहा तुम वापस बीच पर मेरे साथ चलोगे हम लोग वहां समंता और बहादुर से बात करेंगे और फिर उसके बाद चैंपियन पिक्चर्स के ऑफिसर से भी बात करेंगे इस बार हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नौशाद ने फिल्म का प्रोडक्शन स्टार्ट कैसे किया था एक डिटेल चाहिए हमें ओके हर्षित ने सहमति में अपना सिर हिला दिया और फिर उसने अपना लैपटॉप खोलते हुए कहा सर मुझे तो ये लग रहा है कि हमें फिल्म क्रू के उन सभी लोगों को इन्वेस्टिगेट करना है जो लोग शूटिंग में इन्वॉल्व थे फिर हो सकता है चलो करते हैं इतना करने के बाद भी अगर हमें केस का कोई इम्पोर्टेंट क्लू नहीं मिला तो फिर तो हमारे लिए ये केस बहुत क्रिटिकल होने वाला है विक्रांत अपने साथ हर्षित को लेकर वर्कला बीच के बीच निकल चुका था रास्ते में ही उसे बाकी के इन्वेस्टिगेटर्स के इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट मिलना शुरू हो गया था सबसे पहले तो पुलिस वालों ने कई एक्ट्रेस को इन्वेस्टिगेट किया था कई एक्ट्रेस ने प्रसाद के खिलाफ गवाही दी थी उन्होंने पुलिस को बताया था कि प्रसाद उनके साथ बहुत गंदे तरीके से पेश आता था वो फिल्म में उसके साथ काम करने वाले फीमेल आर्टिस्ट को न सिर्फ गलत तरीके से टच करता था बल्कि मौका मिलने पर वो लड़कियों को बेडरूम तक ले जाने से भी पीछे नहीं रहता था इसके बाद जो टीम चैंपियन पिक्चर्स और उसके मैनेजर गुलाटी को इन्वेस्टिगेट कर रही थी उसने अपडेट दिया था कि वाकई में इन लोगों का भी मर्डर में कोई हाथ नहीं है पहले एक बार के लिए पुलिस को यह शक हुआ था कि शायद चैम्पियन पिक्चर्स और उसके सीनियर ऑफिसर्स ने मिलकर इंश्योरेंस कंपनी से मोटा कम्पनसेशन लेने की नीयत से अपनी कंपनी के लोगों का मर्डर किया था लेकिन अब इस बारे में इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता चला कि वाकई में इन लोगों का मर्डर केस से कोई लेना देना नहीं है दरअसल अगर ये लोग इंश्योरेंस के पैसे के लिए मर्डर कर भी देते तो भी इनको कुछ हासिल नहीं होने वाला था क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी के अनुसार अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो फिर इंश्योरेंस का कोई पैसा नहीं दिया जाता है और अब तक ये बात सबको पता चल चुकी थी कि वर्कला बीच पर मर्डर हुआ है मर्डर की बात सामने आने के बाद कंपनी ये बात कोर्ट में भी रखेगी और फिर इस केस में चैंपियन पिक्चर्स को उतना पैसा हर में नहीं मिलेगा जितना कि उसे एक्सीडेंटल डेथ पर मिलता और दूसरी चीज ये भी थी कि अगर इंश्योरेंस कंपनी को कहीं से भी ये भनक लग जाती है कि जान बूझ इतने लोगों का मर्डर सिर्फ इंश्योरेंस का पैसा हासिल करने के लिए किया गया है तो फिर तो इंश्योरेंस कंपनी पॉइंट भी कोर्ट में रख देगी और ऐसी कंडीशन में तो ये भी हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी एक भी पैसा देने से मना कर दे इसके साथ ही इंश्योरेंस कंपनी वालों के साथ ये भी था कि उनकी कंपनी बैंक हो चुकी थी कंपनी बिक चुकी थी ऐसे में उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी भी थोड़ी बहुत बदल चुकी थी ऐसी कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी से पैसे निकलवाने के लिए चैंपियन पिक्चर्स को कानूनी लड़ाई भी खूब लड़नी पड़ती ऐसे में अब पुलिस वालों को क्लियर हो गया था कि इस मर्डर केस में चैंपियन पिक्चर्स और उसके अधिकारियों का कोई कनेक्शन नहीं है वही अब तक विक्रांत के पास हर्ष का भी फोन आ चुका था उसने भी अब तक निरूपा और उसके पति के बारे में काफी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया था पहली बात तो ये थी कि निरूपा और उसका पति पिछले चार महीने से अपने शहर को से बाहर नहीं गया था और दूसरी चीज ये भी थी कि निरूपा के, के पति की वाकई में बाईपास सर्जरी हुई थी ऐसे में उसके पति का मर्डर करना असंभव था इसके बाद हर्ष ने निरूपा और उसके पति के बारे में काफी इन्वेस्टिगेट किया था कुल मिलाकर ये कन्फर्म हो गया था की निरूपा और उसके पति का भी इस मर्डर केस ऐसी कुछ लेना देना नहीं है